श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड बाईसवां अध्याय श्री कृष्ण का नंदराज को वरुण लोक से ले आना और गोप गोपियों को वैकुंठध धाम का दर्शन कराना श्री नारद जी कहते हैं एक दिन की बात है नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निशित काल में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए गए और जल में उतरे वहां वरुण का एक सेवक ने पकड़ वरुण लोक में ले गया मैथिलेश्वर आश्वासन दे भगवान श्री हरि श्रीहरिणी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्री हरि को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा वरुण बोले श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है चतुर्भ्योग के रूप में प्रगट तेजो मै हरि को नमस्कार है सर्व तेजस्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है सर्वस्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें परेश भूमन मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए नम श्री कृष्ण चंद्राय परिपूर्णतमाय च अशंख ब्रह्मांड वृत नमः नम हाय महसे नमस्ते सर्वते तेजसे नमस्ते सर्व भावाय परस्पे ब्रह्मणे नमः केनापू न ममानुन कृत परेलन माद्यमेव तमता परेशूमन परिपाही पाही, पाही। नारद जी कहते राजन यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्रीकृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुजनों को सुख प्रदान करते हुए ब्रजमंडल में लौट आए नंदराज के मुख से श्रीहरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंदन श्री कृष्ण से बोले प्रभु यदि आप गोलोक पालों से पूजित साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम वैकुंठ लोक का दर्शन कराइए तब उन सब को लेकर श्री कृष्ण बैकुंठ धाम में गए और वहां उन्होंने ज्योतिर्मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया उनके सहत्र बुझाए थे किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था वे शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित थे असंख्य कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की सया पर प्रोढ़े थे चबट बुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी ब्रह्म आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोप गणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर कर उन्हें प्रयत्नपूर्वक दूर खड़ा करके किया और उन्हें चिकित्सा देख वे पार्षद बोले अरे वनचरो चुप हो जाओ यहाँ वक्तृता न दो भाषण न करो क्या तुमने श्रीहरि की सभा कभी नहीं देखी है यहीं सबके प्रभु देवाधिदेव साक्षात भगवान स्थित होते हैं और वे उनके गुण गाते हैं इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए अब वे मन ही मन कहने लगे अरे यह ऊँचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊंचे बैठ गया है और हम तो क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता इसलिए ब्रज से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है क्योंकि ब्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है राजन इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्रीहरि ब्रज में लौट आए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में नंद आदि का वैकुंठ दर्शन नामक बाईसवां अध्याय पूरा हुआ